कुनाहा भगवती श्रुति कहती हैं या रे ओ माम नमरो हिताय स्थापतय वृक्षाणाम पतये नमो नमः भूवन्तय वारिवस्कृताय उखधेनाम पतये नमो नमः मन्त्रणे वाणीज यकच्छणाम पतये नमो नमः नाम उच्चेर गोखा याक्रन्दयते पतेनाम पतये नमः अर्थात लाल रंग वाले स्थापक देव को नमन वृक्ष पति को नमन भवन पति को नमन धन पति को नमन औषधी पति को नमन मनप्रणादाता को नमन व्यापार पति को नमन कक्षा पति को नमन उच्च घोष करने वाले को नमन भयंकर क्रंदन करने वाले को नमन पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे हे ओम, ओम नमः कृष्णाय तया धावते सत्वनाम पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिना आध्याधिने नाम पतये नमो नमः नेखं गिणे काकु भयस्ते नाम पतये नमो नमः निचेय रवे परिचराया रणनाम पतये नमो नमः अर्थात सत्य पति को नमन चोर नियन्त्रक को नमन रोग नियन्त्रक को नमन उपद्रव नियन्त्रक को नमन अपहरण नियन्त्रक को नमन वनपालक को नमन रुद्र देव को नमन पुनः भगवती श्रुति कहती हैं Harih om om namo vann cate pari vann cate stayu nam patay namo namo Nikhangina ikhudhimate taskaranam patay namo namah Trakai bhyo mushnatam nam, patay namo namo Simadho naktancaradho vikranta nam patay namah Arthat ठगने और लूटने वालों के नियंत्रक को नमन गुप्तचरों के नियंत्रक को नमन उपद्रव नियंत्रक को नमन चोर पति को नमन शास्त्र युक्त शत्रु नाशक को नमन मूठ पति को नमन रात्रि पति को नमन परधन हारक को नमन पगड़ीधारी को नमन पर्वत पर विचरणने वाले को नमन धन हरने वाले के लिए नियंत्रक करने पर नमन दुष्टों को डराने वाले रुद्रदेव को नमन धनुष बाण धारे रुद्रदेव के लिए नमन वाण प्रहारे रुद्र को नमन धनुष पर प्रतंचा चढ़ाने वाले रुद्रदेव को नमन पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे ओम नमः सि धृध्यो विद्धद्दशवौ नमौ नमौ वः स्वपद्धौ जागृद्धशवौ नमौ नमः सयानेभ्य आसीने भष्टवौ नमो नमस्तद्धो धावदश्चावौ नामौ नमः बाण छोड़ने वाले को नमन शत्रु वध करने वाले को नमन सोने वाले को नमन जागने वाले को नमन बैठने वाले को नमन ठहरने वाले को नमन दौड़ने वाले को नमन चित्त में विराजमान रुद्र देव को नमन सवा स्वरूप रुद्र को नमन सवा पति रुद्र देव को नमन अश्वपति रुद्र देव को नमन इन रोगपते रुद्रदेव को नमन युद्ध में सहायक रुद्रदेव को नमन शत्रु पर हरे रुद्रदेव को नमन गणों को नमन गणपति को नमन व्रत पति को नमन व्रत के अधिपति को नमन युद्धवान को नमन बुद्धिमानों को नमन विविध रूपवानों को नमन भूत रूपवानों को नमन पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओम नमः सेनाभ्यः सेनानिवश्यो नमो नमः रथिभ्यो आराथेभ्यश्चवो नमो नमः क्षत्रियः संग्रही त्रिव्यश्चवो नमो नमः महद्भ्यः अरवाकेभ्यश्चवो नमः अर्थात सेना स्वरूप को नमन सेनापति को नमन रथवान को नमन रथहीन को नमन क्षत्रिय को नमन संग्रहकर्ता को नमन महान रूप स्वरूप को नमन कनिष्ठ को नमन तस्करकार को नमन रथकार को नमन कुमार को नमन शिल्पकार को नमन भिल्ल को नमन विपिनवासी को नमन अश्वपालक को नमन अश्वमर्दकों को नमन अश्वों को स्वानों को नमन स्वानों के स्वामियों के लिए नमन संसार के स्वामियों को नमन रुद्रदेव के लिए नमन विश्व स्वामी को नमन पशुपति के लिए नमन पशुपति को नमन नील गर्दन वाले को नमन नीले कंठ वाले को नमन जरामय रुद्र को नमन छोटे केश वाले के लिए नमन हजारों आंख वाले, वाले के लिए नमन सैकड़ों धनुष वाले के लिए नमन सोने में सिर वाले को नमन सभी में व्याप्त के लिए नमन सुखदाता के लिए नमन इखुमान के लिए नमन रष्ट्र के लिए नमन बामन के लिए नमन विशाल के लिए नमन वर्ष वालों के लिए नमन बुद्ध के लिए नमन बडोत्रे सहित के लिए नमन अग्रणे के लिए नमन प्रथम के लिए नमन पुनः भगवती की स्तुति कहती हैं नामा आसवैचा जीराय यच नमः शीघ्र यच सिव्या यच नमः और मय यचाव संन्या यच नमो ना आदि या यच द्वित्ययम अर्थात तीव्र गति वाले के लिए नमन शीघ्र काम करने वाले के लिए नमन वेगवान वाले के लिए नमन लहर वाले के लिए नमन जल में स्थित के लिए नमन नदी में रहने वाले के लिए नमन द्वीप में रहने वाले के लिए नमन पुनः भगवती स्तुति कहती है नमो हरे ओमा ओम नमः जेष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमः मध्यमाय च पगलभाय च नमो जगन्ह्याय च बुध्याय च जेष्ठ केले नमन कनिष्ठ केले नमन पूर्वज केले नमन वर्तमान केले नमन मध्यम केले नमन अप्रौढ़ केले नमन जगन्ह्य केले नमन जाग्रत के लिए नमन सौम्य के लिए नमन सत्याक्रमण करने वाले के लिए नमन न्यायकर्ता के लिए नमन कुशल क्षेम वाले के लिए नमन श्लोक वाले के लिए नमन समापन वाले के लिए नमन लहरों वाले के लिए नमन संग्रह करने वाले के लिए नमन पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओमा नमः वन्याय चक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आसुखेणाय च सुरथाय च नमः सूराय च विविद्यने च नमः वनदेव के लिए नमन कक्ष में स्थित के लिए नमन काम में स्थित के लिए नमन प्रति श्रवण के लिए नमन शीघ्रगामे रथ वाले के लिए नमन सौरवीर के लिए नमन सत्रों के हृदय भेदक के लिए नमन पुनः भगवती स्तुति कहती है हरे ओम नमः नमो बिलमे चक वचने च नमौ बर्मणे च बरुथे नै च नमः श्रुता यच श्रुता सईना यच नमौ दुंधव्य यच आनन्याय च अर्थात सुरे की रक्षा हेतु धारण करने वाले के लिए नमन कवच धारी के लिए नमन रथ के भीतर या हाथी के औदय में बैठने वाले के लिए नमन प्रख्यात के लिए नमन प्रख्यात सेना के लिए नमन दुंदवी वाले के लिए नमन वाद्य वाले के लिए नमन धैर्य धारी के लिए नमन परामर्श के लिए नमन बाण धारी के लिए नमन तर्कस धारण करने वाले के लिए नमन तीक्ष्ण बाणों वाले के लिए नमन आयुध धारी के लिए नमन स्वयम् से आहिद वाले के लिए नमन सुंदर धनुष वाले के लिए नमन पुनः भगवती श्रुति कहती हैं ए हरे ओमा ओम नमः श्रुत्या यच पत्याय यच नमः काट्या यचनेप्य यच नमः कुलल्याच सरश्रुतिया यच नामौ नादेया यच वै संतायच अर्थात छोटे मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन बड़े मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन कठोर मार्ग में स्थित रहने के लिए नमन गिरि के निचले भाग में रहने वाले के लिए नमन पतले नदी वाले के लिए नमन सरोवर वाले के लिए नमन नदी में रहने वाले के लिए नमन छोटे तालाब में रहने वाले के लिए नमने, नमने, बार बार नमन नमन बार-बार नमन